तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे मेरे स्वर के साथ मिलाते हुए ओ प्रश्न था ध्यान काल में बैठते ही बहुत अधिक विचार आने लगते हैं और सामान्य व्यवहार के समय उतने विविध प्रकार के विचार नहीं आते हम किसी विशेष कार्य में लगे रहते हैं तो विचारों का आना जाना हमारे द्वारा विभिन्न विषयों का सोचा जाना एक आवश्यक प्रक्रिया है हमें अपने से संबंधित विषयों पर विचार करना होता है वो विषय चाहे हमारे लिए लाभदायक हों, इसलिए इच्छित चाहे गए होने के कारण से हम उन पर विचार करते हैं कैसे हम इस वस्तु को प्राप्त करें सरलता से प्राप्त करें और चाहे हमारे लिए बाधा खड़ी करने वाले व्यवहार हों वस्तुएं हों वहां भी हमें सोचना होता है कि कैसे इससे हम बचें कैसे दुख ना आए हमें तो दोनों ही स्थितियों में चाहे हम सुख चाहते हैं या दुख की निवृत्ति चाहते हैं दोनों स्थितियों में हम अपनी अनुकूलता चाहते हैं सुख के आने पर भी हमें अनुकूलता होती है और दुख के हटने पर भी हमें अनुकूलता होती है अनुकूलता हम चाहते हैं और हर मनुष्य ये चाहता है लेकिन इसको प्राप्त करने के उपाय भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और उन उपायों को अपना करके कोई व्यक्ति तो सफल हो जाता है सुख के साधनों को प्राप्त कर लेता है और दुख के कारणों को हटा देता है यानी अनुकूलता बना लेता है और दूसरा व्यक्ति प्रयत्नशील वो भी उसी काम के लिए है अनुकूलता बनाने के लिए प्रयत्न वो भी करता है अनुकूलता बनाने के लिए लेकिन वो अपने को समस्याओं में घिरा हुआ पाता है वो अपने लिए अनुकूलता नहीं बना पाता वो अपने लिए प्रतिकूलताएं खड़ी कर लेता है। कब होता है ऐसा जब हमें अनुकूलता बनाने का तरीका पता ना हो उचित उपाय हमें पता ना हो जब हर व्यक्ति अनुकूलता बनाना चाहता है वस्तुओं की परिस्थितियों की व्यक्तियों की उनके साथ किए जाने वाले व्यवहारों की सब में अनुकूलता चाहता है और उसके लिए प्रयास भी करता है कम या अधिक हर व्यक्ति हर मनुष्य इसके लिए प्रयासरत है इस सुबह से शाम तक की भागदौड़ किस लिए है अनुकूलता बनाने के लिए ही तो है इतना सब होते हुए भी चाह सबकी एक है कामना सबकी एक है लक्ष्य सबका एक है और उसी लक्ष्य को लेकर के सब प्रयत्नशील है चाहे रोटी के लिए कपड़े के लिए मकान के लिए किसी भी चीज के लिए जान के लिए सब उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं। अपने अपने स्तर पर न्यूनाधिक रूप से लेकिन फिर भी परिणाम बहुत भेदकारी है एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं अनुकूलता से जीवन बिता रहा हूं मेरे को अनुकूलता है और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि मेरे को कहीं अनुकूलता नहीं है उसको बहुत सी समस्याएं दिखाई देंगी और इसी तरह बीच के व्यक्ति भी होंगे कुछ अनुकूलता कुछ प्रतिकूलता कुछ अपने आप से संतुष्ट होंगे अपने जीवन से और कुछ उलझे उलझे रहेंगे संसार की परिस्थिति में किसी को भी पूरी अनुकूलता कभी नहीं मिली है न आज किसी को है कुछ न कुछ प्रतिकूलता अवश्य रहती है और अनुकूलता भी अवश्य रहती है बहुत सी चीजों में अनुकूलता हमें रहती है कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हर चीज मेरे प्रतिकूल है गिनाने लगेंगे तो बीसियों पचासों वस्तुएं और परिस्थितियां अनुकूल की श्रेणी में आएंगे अनुकूलता प्रतिकूलता होती ही रहती है लेकिन इसके बाद भी एक व्यक्ति अपने जीवन को सुलझा हुआ और साफ बना लेता है अनुकूल रख लेता है संतुष्ट रह लेता है और एक व्यक्ति उलझा हुआ रह जाता है तो कारण क्या है इसके अंदर अनुकूलता बनाने के जिन उपायों को हम काम में लेते हैं जो विधि अपनाते हैं उसमें भिन्नता होती है और विधि में भिन्नता क्यों होती है क्योंकि हमारे विचार में हमारे जान में भिन्नता होती है कोई व्यक्ति अपने जीवन में तब सफल होता है तब ऊंचाइयों पर जाता है जब वो अपने सामर्थ्य को अपनी शक्ति को केंद्रित कर पाता है न्यूनाधिक सामर्थ्य होते हुए भी छोटे बड़े लक्ष्य होते हुए भी जहां जहां व्यक्ति सफल होता है जितने भी अंशों में जिस भी क्षेत्र में वहां उसने अपनी शक्ति सामर्थ्य को एकाग्र किया होता है समेटा होता है यदि अपनी शक्ति सामर्थ्य को व्यक्ति बिखेर के रखे तो वो अच्छी सफलता नहीं पा सकता जिसने बिखेर के रखा है वो भी कहीं कहीं एकाग्र हो रहा है शक्ति को कहीं न कहीं थोड़ा केंद्रित कर रहा है इसलिए बिखरा हुआ होते हुए भी वो कुछ सफल होता है वह बिखरापन उसकी सफलता में कारण नहीं होता है एकाग्रता सामर्थ्य को एक जगह लगा सकना यह उसकी सफलता का कारण होता है जितना भी हमारी शक्ति सामर्थ्य, शारीरिक हमारी शक्ति सामर्थ्य हमारी इंद्रियों की किस पर केंद्रित है किस पर आधारित है शरीर में बहुत सारी गतिविधियां हम कर सकते हैं लेकिन शरीर का नियंत्रण कौन करता है इंद्रियां करती हैं इंद्रियों का नियंत्रण कौन करता है पीछे मन करता है और मन का भी नियंत्रण कौन करता है पीछे आत्मा जहां जहां सफलता है वहां वहां एकाग्रता के कारण से है शक्तियों को संजोने के कारण से अपनी शक्ति सामर्थ्य को बिखरने से बचाने के कारण से इस बात को प्राय हम समझते हैं चाहे सूर्य के प्रकाश पे हम उदाहरण ले लें आत शीशे पर यदि प्रकाश को केंद्रित करेंगे वो एक जगह जाएगा तो वो जला देगा वस्तु को उसकी शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा बढ़ जाती है और हम अपने जीवन में भी पचासों जगह यही देखते हैं सैकड़ों जगह यही देखते हैं ये तथ्य हमारे से छुपा हुआ नहीं है हम इस तथ्य से अनजान नहीं है लेकिन फिर भी हम एकाग्र नहीं हो पाते हम उस प्रक्रिया को यदि ठीक तरह से नहीं अपनाएंगे तो ऐसा ही होगा हमारी एकाग्रता मस्तिष्क की मन की एकाग्रता सबसे मुख्य है शक्ति सामर्थ्य समय धन जो भी हम एक चीज पर लगाते हैं एक विषय में लगाते हैं और सफलता पाते हैं उस सबके पीछे मस्तिष्क की एकाग्रता विचार का एक रहना ये सब कारण है और इसीलिए जीवन की सफलता के लिए योग दर्शन में जो सूत्र दिया वो कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध योग को उन्होंने जीवन का आधार बनाया एक पद्धति दी और योग कहा किसको? चित्त की वृत्तियों के निरोध को चित्त की वृत्तियों को विचारों को एकाग्र करने को ही योग कहा यह क्या है दूसरे शब्दों में अपनी शक्ति को केंद्रीभूत करना शरीर की शक्ति को एक जगह लगाना चाहेंगे और मन कहीं इधर उधर जाएगा तो शरीर उस जगह अधिक केंद्रित नहीं रह सकता अधिक बल नहीं लगा सकता तो सूत्र उन्होंने दे दिया चित्त की वृत्तियों को एकाग्र कर लो तो बाकी सब चीजें एकाग्र होती चली जाएंगी तो ये तो योग या समाधि की अंतिम स्थिति है कि हम एकाग्र हों ये योग का अंतिम अंग कह सकते हैं समाधि लेकिन उससे पहले की जितनी चीजें हैं वो सब योग के अंग हैं योग जब चित्तवृत्ति निरोध हुआ तो योग के अंग क्या होंगे योग के अंग किसके लिए होंगे चित्तवृत्ति निरोध के लिए ही तो होंगे ये जो अष्टांग योग का स्वरूप उसमें भी यम और नियम के पांच पांच भाग किए गए हैं वो किस लिए ताकि हमारी बिखरी हुई वृत्तियां रुक सके एकाग्र हो सके योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति यदि योग को इस रूप में देखेगा कि यमों का पालन करना है नियमों का करना है एक बोझ के रूप में देखेगा यह भी करना पड़ेगा यह भी करना पड़ेगा तो क्या कहेगा कि मेरे को कोई सरल उपाय बताइए सरल उपाय बताइए और यदि उसे ये पता है समझ है जो बातें अभी मैंने सामने रखी जीवन में अनुकूलता तभी आ सकती है जब हम एकाग्र होकर के एक जगह शक्ति लगा सके ठीक तरह लगा सके और उसके लिए मस्तिष्क की एकाग्रता संतुलन स्थिरता शांति आवश्यक है मस्तिष्क तभी अच्छी तरह से काम कर सकता है अधिक अच्छी तरह से काम तभी करेगा जब हम शांत होंगे जब हम एकाग्र होंगे हमारे निर्णय तभी अधिक अच्छे होंगे जब हम शांत और एकाग्र होंगे व्यग्र नहीं होंगे हमारे निर्णय तभी शीघ्र होंगे जब हम शांत और एकाग्र होंगे एक व्यक्ति समस्या आने पर एक घंटा दो घंटा एक दिन दो दिन महीनों सोचता रह जाता है ये समस्या है मेरे लिए ये करूं वो करूं जानता है दोनों बातें खूब विचार कर लिया खूब लोगों से पूछ लिया अनुभवी लोगों से बातचीत कर ली फिर भी निर्णय नहीं कर पा रहे क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाता और अपने जीवन का बड़ा भाग घंटों और दिन और महीनों इसी में बिता देता है व्यर्थ कर देता है ये शक्ति बिखर गई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ निर्णय नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं कर पाएगा उलझन है तो अटक के रह जाएगा वहीं रहेगा और दूसरे व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखा है स्थिर रखा है उसके लिए कुछ योगाभ्यास किया है तो स्थिति आने पर समस्या आने पर वो शीघ्र ही निर्णय कर लेता है तो योग के जितने भी अंग हैं वो चित्तवृत्ति निरोध की तरफ ले जाने वाले जिस भाषा में हम समझते हैं उस भाषा में कहें तो ये हमारी शक्तियों को केंद्रित करने वाले हैं मस्तिष्क की क्षमता को एक जगह केंद्रित करने वाले जो व्यक्ति हिंसा करता है लक्ष्य उसका क्या था वही अनुकूलता बनाना कोई बाधक है तो उससे हिंसा करता है झगड़ा करेगा बहुत अधिक वेग से बोलेगा हथापाई होगी और भी कुछ हत्या भी कर सकता है क्यों कर रहा है वो ये सब क्योंकि ये उसे व्यक्ति बाधक लग रहा है और उसको हटा करके वो अनुकूलता लाना चाहता है जब प्रतिकूल व्यक्ति आया तो पहले थोड़ा बोलेगा उसको वो नहीं मानेगा तो क्या करेगा जोर से बोलेगा गुस्सा करेगा कुछ और होगा तो अन्यों को इकट्ठा करेगा कुछ हाथापाई करने लग जाएगा प्रयोजन क्या है वो जो बाधक है उसको हटाना जो कष्टकर स्थिति है कष्टदायक व्यक्ति है उसको हटाना यही तो प्रयोजन है और वो किस लिए अनुकूलता बनाने के लिए दुख से प्रतिकूलता होती है प्रतिकूलता हटाने के लिए वो अनुकूलता चाहता है और उसके लिए उसने रास्ता अपनाया उसको टोका वो नहीं माना उसने भी प्रतिक्रिया कर दी क्योंकि उसको उसमें अनुकूलता लग रही है वो भी अपनी अनुकूलता के लिए पीछे पड़ा हुआ है हम भी अपनी अनुकूलता चाहते हैं वो अपनी अनुकूलता से व्यवहार करेगा हम अपनी अनुकूलता के लिए व्यवहार करेंगे और उसमें जब टकराहट होगी तो दूसरा व्यक्ति प्रतिक्रिया कर सकता है और उस स्थिति में जब प्रतिक्रिया होती है तो वो प्रतिक्रिया कितनी दूर तक जाएगी ये उन दोनों पक्षों के विवेक पर निर्भर करता है एक रुपए के लिए हत्याएं तक हो जाती हैं बात आगे बढ़ती चली जाती है मान सम्मान जुड़ जाते हैं उसने ये कह दिया उसने ये कर दिया और कुछ का कुछ हो जाता है पुलिस केस बन जाते हैं और उसमें लाखों रुपए खर्च कर देता है समस्या कहां थी प्रतिकूलता किस चीज की थी एक रुपए की थी उसने एक रुपया कम दे दिया या उसने कुछ भी कर लिया जितनी प्रतिकूलता को निपटाने के लिए हम प्रयासरत हैं उसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें जो प्रतिकूलता आ रही है जब व्यक्ति इसको नहीं विचार करता है तो मूल बात तो रह जाती है और फिर छोटी प्रतिकूलता हटाने के लिए वो अपने ऊपर बड़ी प्रतिकूलताएं ले आता है लक्ष्य वही बना रहता है नहीं अनुकूलता बनानी है लेकिन अपने लिए प्रतिकूलताएं खड़ी करते रहता है हिंसा करने वाला अपनी अनुकूलता के लिए हिंसा करता है झूठ बोलने वाला अपनी अनुकूलता के लिए असत्य बोलता है वो मान के चलता है कि झूठ बोलने से मेरी अनुकूलता होगी मेरे को अनुकूल स्थिति बनेगी तो बाधा की स्थिति नहीं आएगी लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि इस पर चलते हुए आगे जा करके प्रतिकूलता अधिक आ जाती है अब किसी की हम हिंसा करेंगे तो वो भी तो प्रतिक्रिया करेगा वो भी तो बदला लेने लगेगा क्योंकि वो भी अपनी अनुकूलता के लिए प्रयासरत है जितनी सच्चाई यह है कि हम अपनी प्रतिकूलता के लिए संघर्षरत हैं प्रयासरत हैं उतनी ही तीव्रता से वो भी अपनी अनुकूलता के लिए संघर्षरत है और प्रयासरत है और ऐसे में जब अनुकूलता का विरोध हो तो संघर्षों का वो बदला लेगा एक हमने चोरी की एक को धोखा दे दिया एक के साथ झूठ बोला फिर फिर बोलेंगे तो हमारे कितने विरोधी खड़े हो जाएंगे और विरोधी खड़े हो जाएंगे तो उनके बारे में हमें सोचना होगा उनसे बचने के लिए उनको निपटाने के लिए अब हमारी शक्ति उस ओर खर्च होने लगेगी हमने अपनी शक्ति को बिखेर लिया अनुकूलता बनाने चले थे लेकिन व्यवहार कैसा किया अपनी शक्ति को बिखेर लिया विचार भी अब हमें उसी विषय में आएंगे वो ऐसे बदला ले सकता है तो मुझे ऐसे बचना है वो ऐसे प्रतिक्रिया करेगा तो मैं ऐसे करूंगा और इसमें हम अपनी शक्ति सामर्थ्य विचार बुद्धि को लगाते रहते हैं फलत जो शक्ति अन्य समस्याओं को हटाने के लिए केंद्रित होनी थी सफलता के लिए केंद्रित होनी थी वो केंद्रित नहीं हो पाती है और हम वहीं उलझ के रह जाते हैं और एक व्यक्ति इनसे अपने को बचा के रखता है उसे पता है कि मैं अगर एक थप्पड़ मारूंगा तो दूसरा दो थप्पड़ मार सकता है तीन मार सकता है बड़ी हानि कर सकता है वो दूर से देख लेता है कि ऐसे व्यवहार से उल्टा मेरे पे बाधा आएगी वो थोड़े से समय के लिए नहीं देखता है कि गुस्सा आया थप्पड़ मार दी और अपनी अनुकूलता बना ली उसके लिए घंटों उसको लगाने पड़ सकते हैं विवाद होगा सुलझाना पड़ेगा वो उससे कहेगा वो उससे कहेगा वो उसको मारने के लिए मौका ताकेगा वो बचने के लिए प्रयासरत रहेगा कितना समय लगा देगा उसमें तो मानव जीवन की सफलता अपने को एक स्थान पर केंद्रित करने में है विचारों को शक्ति को एक जगह लगाने में है और ये सारा का सारा योग इसी के लिए है इसी के लिए कार्यरत है इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हम कैसे छोटी अनुकूलता को बनाने के लिए दूसरे शब्दों में छोटी प्रतिकूलता को हटाने के लिए बड़ी प्रतिकूलताएं खड़ी कर लेते हैं मूल विषय छूट जाता है हम यात्रा कर रहे हों बस में रेल में हमारा कोई सहयात्री है उसने कोई अपना सामान ऐसे रख रखा है कि थोड़ा अड़ रहा है वो हमने उसको कहा कि भाई इसको ठीक तरह व्यवस्थित कर लो कहा तो उचित ही था हमने और उसने नहीं माना हम कहे उचित रहे थे प्रेम से बोलते तो शायद वो कर लेता है या अनुमति ले लेते हम काम तो उसका था लेकिन हम कहते हैं कि क्या मैं आपके इसको थोड़ा सा इधर कर लूं प्राय मान जाते हैं एक हम उसी नियम को दूसरे ढंग से कहेंगे इसको थोड़ा ठीक कर लो अड़ अड़्रा ये बीच में और भी उग्र में कह सकते हैं हम और दूसरा थोड़ी आनाकानी करे तो हम कुछ नियम का हवाला दे सकते हैं हम और आरोप लगा सकते हैं ये कौन सी मानवीयता है ये कैसा व्यवहार है इत्यादि और वो कुछ और अड़ जाए तो फिर उस पेटी के वस्तु से हमारे को कितनी प्रतिकूलता थी प्रतिकूलता को हटाने का प्रयास करना चाहिए कर सकते हैं लेकिन जिस क्षण हमें ये लगा कि इससे तो और ज्यादा प्रतिकूलता आ रही है ईमान मान नहीं रहा है व्यक्ति तो उसे हट सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमें हमारे लिए विशेष बाधा खड़ी हो रही हो और उस विशेष बाधा को हटाने के लिए हम ऐसा प्रयत्न करें जिसमें कम बाधा हो तब तक ठीक है लेकिन उस बाधा को हटाने के लिए हम ऐसा प्रयत्न करने लग जाएं जिससे नई और अधिक बाधा खड़ी हो जाए तो कहते तो हम रहेंगे कि हमारी भी बाधा खड़ी हो रही थी इसलिए मेरे को यह करना पड़ा ठीक है बाधा को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए लेकिन जो प्रयत्न किया जितना किया और कहा रुकना चाहिए था वहां नहीं रुके तो और बड़ी नई बाधा खड़ी कर ली ऐसा ही हम अपने जीवनों में बहुत करते रहते हैं। जो आवश्यक नहीं है उसको भी कर लेते हैं नियंत्रण नहीं रखते तो समस्याओं में उलझ जाते हैं। अनुकूलता चाहते हैं अनुकूलता के लिए प्रयास कर रहे हैं जी जान लगा रहे हैं लेकिन प्रतिकूलता खड़ी कर रहे हैं अपने लिए इन घटनाओं में हम सोचे कि क्यों ये प्रतिकूलता आ गई चाहता तो मैं अनुकूलता था तो हम कहते हैं कि वो दूसरे का व्यवहार ऐसा था वो अड़ गया इसलिए ऐसी समस्या हो गई वो मान जाता तो कुछ भी नहीं थी समस्या ठीक है दुनिया है वो नहीं भी मान सकता है लेकिन जब दूसरा नहीं मान रहा हो उस स्थिति में हमें क्या करना था ये भी तो विचारणीय है वो गलत था नियम के विरुद्ध कर रहा था अन्याय कर रहा था लेकिन उस स्थिति में हमें क्या करना था ये भी तो विचारनीय है इसलिए योग दर्शन में एक उपेक्षा वृत्ति को भी कहा गया है चित्त की शांति के लिए चित्त की प्रसन्नता के लिए चित्त प्रसादन के लिए जो मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा उपेक्षा भी एक भाव है वैसा सकारात्मक भाव नहीं है वो लेकिन और किसी भाव का न होना उसको छोड़ देना लेकिन यह भी एक उपाय है जब व्यक्ति दुष्टता को छोड़ नहीं रहा है, अपुण्यशील है वो गलती करता जा रहा है मान नहीं रहा है तब यह हमारा विवेक होना चाहिए कि कब हम उसको छोड़ दें वहां यह बात नहीं चलती कि क्या न्याय है और क्या अन्याय है उस अन्याय को रोकने के लिए जो हम कर रहे हैं वो हम उस अन्याय से होने वाली हानि से भी बड़ी हानि अपनी कर रहे हैं तो क्या यह बुद्धिमानी है तो वहां हम दूसरा भी उपाय अपना सकते हैं कितनी जगह पर गलत होते हुए भी हम अपनी सामर्थ्य न होने से चुप रहते हैं रहना ही होता है अपनी सामर्थ्य से अधिक परिस्थिति से भिन्न हम अगर कुछ कर लेते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है ये अन्याय को सहना नहीं है अन्याय का प्रतिरोध किया हमने एक उचित मात्रा में जितना कर सकते थे किया लेकिन छोटी चीज के लिए बड़ी चीज की हानि कर देना यह तो बुद्धिमानी नहीं है व छोड़ना होता है अब बस में यात्रा कर रहे हैं कोई बीड़ी पी रहा है हम कितनी बार उपेक्षा नहीं करते धुआं भी आ रहा है हानि भी हो रही है वो अनुचित भी है हमें टोकना चाहिए हमने टोक भी दिया लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और सभी पी रहे होते हैं, अधिकांश पीने वाले होते हैं क्या करेंगे विरोधी तो जताएंगे उसके बाद क्या है चुप्पी तो बैठेंगे या हम उतर सकते हैं उस वाहन से लेकिन और कोई उपाय नहीं है तो उसमें हमें जाना होगा अब एक तो ये है कि हम उनसे झगड़ पड़े और मर मर जाए मर, मर जाए कटपिट जाए वो भी एक तरीका है कि नहीं मैं अन्याय के लिए लड़ूंगा एक है कि कुछ झगड़ा कर लिया और उसके बाद में चुप हो गए एक है टोक दिया फिर चुप हो गए और एक पता है कि यहां कुछ नहीं होने वाला है तो चुप बैठे रह कुछ अन्याय सह लिया हमारी सामर्थ्य जहां नहीं होती है वहां यदि अन्याय होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी ईश्वर को भी तो हम स्वीकार करते हैं सामर्थ्य है हम रोकें, उचित ढंग से रोकें, और सामर्थ्य है उसमें भी इस ढंग से नहीं रोका जाता कि एक नया झगड़ा खड़ा कर लिया जाए उससे भी अधिक कहानी कर ली जाए जब हम यम नियम के विपरीत चले जाते हैं तब तो अपनी शक्तियों को बिखेर लेते हैं और बिखेर लेते हैं तो फिर एकाग्र नहीं हो पाएंगे मन को एकाग्र करने के लिए ये भी व्यवहार में लाना होगा समाज में बहुत सी समस्याएं हैं बड़ी गंभीर समस्याएं हैं बड़े गंभीर अन्याय अत्याचार हैं बड़ा गंभीर आपातकाल आया हुआ है तो क्या उसी की चिंता में परेशान रहें? बहुत से व्यक्ति रहते जब देखो तब वही समस्याएं, गोहत्या हो रही है गाय नष्ट हो जाएंगी वैदिक धर्म नष्ट हो रहा है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है पाच्चात्य संस्कृति बढ़ रही है भारतीय संस्कृति का नाश होता जा रहा है फला संप्रदाय बढ़ रहा है यही यही सोचते रहते हैं इनके बारे में समस्याओं के बारे में न सोचे ऐसा नहीं अभिप्राय है सोचना ही है और करना भी है लेकिन जब हमने देखा इसके लिए हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं इसके आगे हम कर ही नहीं सकते तो क्या उसी को ही मन में लाते हुए विचार में लाते हुए अपनी शक्तियों को बिखरा करके रखें उसी को सोचते रहे ये ऐसा वो ऐसा और यही सोचते रहे कि कोई सुधारने वाला नहीं है ये सब, सब ये खराब वो खराब वो खराब बस उसी को सोचते रह गए जितना हम सुधार सकते हैं सुधारें है, कर लिया उसके बाद कुछ सोचने के लिए हमारे लिए नहीं है अपनी शक्तियों को अपव्यय करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं वहां पर नहीं तो ऐसे व्यक्ति उलझे हुए ही रहते हैं अपनी शक्तियों को इन्हीं कामों में लगाते रहते हैं दिन भर यही सोचते रहेंगे गोहत्या हो रही है गोहत्या हो रही है कि हम इतना कर सकते हैं अपने पास में गायें रख लें आपको दूध मिल रहा है गाय व्यवस्थित हैं राष्ट्र की चिंता है तो राष्ट्र की चिंता हमारे पे ही सारी है क्या सब पे है ना और हमारा उद्देश्य है जागरूक करना तो हम जागरूक कर रहे हैं कितनों को जागरूक करेंगे उतनों को क्या किया हमने उसके बाद में कोई सहयोगी नहीं दे रहा है मेरे को इतना अच्छा कार्य है सब कहते हैं अच्छा कार्य है लेकिन साथ में ही नहीं आते सहयोगी नहीं देते अब इसी से दुखी है वो अच्छा सारी गायें मर जाएंगी तो क्या हो जाएगा दूसरे पशु नहीं है कि जीवन नहीं चलेगा क्या परमात्मा ने एक ही विकल्प दिया है वैदिक धर्म नष्ट हो जाएगा हो जाएगा तो क्या होगा अंधकार छा जाएगा सब भटक जाएंगे ठीक है हो जाएंगे वैदिक धर्म की चिंता हमें अधिक है परमात्मा को अधिक है जिसने इसकी स्थापना की है जो हमारे से अधिक समर्थ है वो देखेगा इस बात को ये हमारी चिंता का विषय नहीं है लेकिन हम उन विषयों को सोच के अपनी शक्तियों को बिखेर लेते हैं क्या वैदिक धर्म यह कहता है कि जिन चीजों को हम नहीं कर सकते उसमें भी सोचते रहो और घूंटते रहो परेशान होते रहो एकाग्र होकर के शांत तो होकर के समस्या का समाधान हम तब सोच पाएंगे जब इस तरह की चिंताओं से अपने को मुक्त करेंगे परेशान होते रहे तो निर्णय ही नहीं कर पाएंगे उलसते रहेंगे इन समस्याओं के रहते हुए भी हम अपने को एकाग्र कर सकें शांत रख सकें तो इन्हीं समस्याओं का समाधान हम अच्छी तरह कर सकते हैं लेकिन उन समस्याओं को मिटाने के लिए व्यक्ति जिस प्रक्रिया को अपना लेता है उसमें उलझ करके ही रह जाता है वर्षों लगा देता है प्रयास करके ये किया वो किया वो किया उसके बाद भी कुछ नहीं कोई सफलता नहीं तो जीवन की सफलता के लिए एकाग्रता शक्तियों को केंद्रित करना आवश्यक है जितना हम कर सकते हैं और उसके लिए जहां जहां हम अपनी शक्तियों को बिखेर लेते हैं उसको बिखरने से बचाना होगा जहां जहां हम अनावश्यक उलझ जाते हैं वहां से अपने को बचाना होगा उपेक्षावृत्ति भी लेकर के चलना है और मस्तिष्क के स्तर पर हम उन समस्याओं को समस्या न बना लें। वो समस्या है तो भी हम एकाग्र हो सके यही तो योग से सफल होता है योग से समर्थता सामर्थ्य आता है समस्या तो है लेकिन फिर भी हम उससे अलग करके शांति से पढ़ सकते हैं फिर भी हम उससे अलग होकर के शांति से ध्यान कर सकते हैं परमात्मा का भजन कर सकते हैं किसी अच्छे कार्य में मन लगा सकते हैं शांति से किसी के साथ बैठ के ज्ञान की चर्चा कर सकते हैं उन समस्याओं के रहते हुए भी, भी नहीं तो छोटी छोटी प्रतिकूलता आने पर व्यवहार ये हो गया ये वस्तु नहीं मिली ये ऐसी थी ऐसी मिली भोजन में ये चीज हो गई ये चीज नहीं हुई और वो ही मन में बैठ जाता है बना रहता है चलता रहता है उस प्रतिकूलता से हानि तो थोड़ी सी होनी थी लेकिन यह सोच सोच करके सोच सोच करके कई गुना अधिक अपनी हानि कर ली उसने और कोई कहे कि क्यों ये व्यर्थ में तो बोले नहीं ये गलत है इससे हानि होती है हम स्वयं अपनी कितनी हानि कर रहे हैं इस पर ध्यान ही नहीं है या तो ये सोच के बैठते हैं कि मैं तो अपनी हानि कर ही नहीं सकता हानि तो दूसरे ही करेंगे कोई व्यक्ति अपनी हानि कैसे कर सकता है लेकिन हम अपनी हानि बहुत करते रहते सिद्धांत यह ठीक है कि अपने पैर पर पे कोई कुलाड़ी नहीं मारता लेकिन फिर भी मारते रहते क्योंकि हमें उन उपायों का नहीं पता हम उस तरह से नहीं चल पाते जिससे कि समस्याओं का समाधान जहां कर सकें कर लें उचित रीति से जहां उपेक्षा करनी है वहां उपेक्षा कर लें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं तो योग चित्त की वृत्तियों को रोकने की बात करता है तो चित्त की वृत्तियां कैसे रुकें तो उसके लिए यमनियम विधान बताया गया और मैत्री करूणा मुदिता उपेक्षा उसके लिए बताई गई और बहुत सारे उपाय हैं। अंदर जब विचारों को रोकते हैं वहां भी बिल्कुल यही बातें आती हैं ये कि ये प्रक्रिया होती है हम किसी एक विचार से बचने के लिए इसको मुझे रोकना है वहां प्रक्रिया ऐसी अपनाते हैं कि वही विचार आता रहता है उसी को सोचते रह जाते हैं। प्रयास ये है कि ये विचार हट जाए लेकिन उसी को सोचते रहते हैं तो चाहे अंदर की चित्तवृत्तियां रोकनी हो शक्ति को एकाग्र करना हो चाहे बाहर की मूल सूत्र वही के वही है हम अनुकूलता के लिए प्रयासरत हैं उस अनुकूलता को बनाने के लिए ऐसे उपाय न करने लग जाएं जो अधिक प्रतिकूलता पैदा कर देते हो जिस क्षण ये लगे कि ये उपाय अनुकूलता बनाने का मेरा ये उपाय प्रतिकूलता खड़ी कर रहा है वहीं छोड़ दिया इससे अच्छा तो वो जो प्रतिकूलता थी थोड़ी सी उसको सहन कर लेना अधिक अनुकूलता है ये सोच करके व्यति यदि व्यक्ति चलता है तो दुखी भी नहीं होता उसे पता है कि मैंने अपेक्षाकृत अनुकूलता को अपनाया है भले ही ये प्रतिकूल है लेकिन उस बड़ी प्रतिकूलता की अपेक्षा मैंने इस कम प्रतिकूलता को अपनाया तो यह अनुकूलता ही है मेरे लिए और वो संतुष्ट हो लेता है और दूसरा व्यक्ति उस छोटी सी प्रतिकूलता को हटाने के लिए जो उपाय करता है उसमें बड़ी प्रतिकूलताएं है आती हैं और समस्या से ग्रस्त होता है और फिर भी यही सोचता रहता है ये प्रतिकूलता नहीं गई मेरी इतना प्रयत्न कर लिया नई प्रतिकूलताएं खड़ी कर लीं और जो प्रतिकूलता मूल में थी वो जो तो कितु रह गई वो भी नहीं हटी वो तो हटनी भी नहीं थी तो यदि हम ये सीख जाएं कि कैसे हम इधर उधर उलझने से बचें इधर उधर फंसने से बचें, अनावश्यक कभी इस विषय में कभी उस विषय में कभी ये वो इस व्यक्ति से उलझे उस व्यक्ति से उलझे ये ऐसा क्यों करता है उसने ऐसा क्यों कह दिया उसमें बहुत अधिक हम उलझ जाते हैं और अपनी शक्तियों को बिखेर लेते हैं तो कैसे योग वृत्ति निरोध होगा इसलिए ये पूरा अष्टांग योग यम नियम का पालन वो सारी प्रक्रिया धर्म का पालन सारे नियम इसलिए हैं कि हम अपनी शक्तियों को केंद्रीभूत कर सकें और अधिक उन्नति कर सकें विशेष को इतना ही रखते हैं ये क्या समाप्त हो गया बैटरी